दिया गया था भाई आप सांख्य भी वेदांती हो जाओगे यदि आप मानेगा अविवेक के वजह से बंधन विवेक के वजह से मोक्ष फिर तो हमारे मत में वही है अज्ञान के वजह से बंधन ज्ञान के वजह से मोक्ष शब्द में अंतर है अविवेक और अज्ञान विवेक और ज्ञान यदि प्रकृति बन मोक्ष देती है बात को त्याग करके अब आपने क्या बोल दिया अविवेक की वजह बंधन विवेक की वजह मोक्ष है तो आप और मैदान में कोई अंतर नहीं रह जाएगा आप सांख्यवादी अपने स्वसिद्धांत त्याग करने का पर दोष आ जाएगा तो तब पूर्व है में बंध और कर कैसे करोगे बंधन मोक्ष व्यवस्था कैसे होगी तब कहते देखो अद्वैत आप बंधमोक्षा अनुपत्य है आप तो मे जो अंगी करता ब्या चौधरी अद्वित को स्वीकार करने पर बद्ध और मुक्त की व्यवस्था तो बनेगा नहीं इसलिए आपको आत्मा का भेद तो मानना ही पड़ेगा आत्मा का तो मानना पड़ेगा तब तो आप कह सकते हो मैंने नब्बे जो आत्मा हैं बंधन में हैं और दस आत्मा मुक्त है और दस मुक्त आत्माएं है, आत्मा है नब्बे बद आत्मा को ज्ञान देंगे उन्हें भी धीरे धीरे साध रंग मोक्ष के मार्ग में ले जाएंगे ऐसी कुछ व्यवस्था तो दे सकोगे ना लेकिन आपको मानना पड़ेगा आत्मभेद तभी व्यवस्था बनेगी एक ही में बंधन और मुक्ति दोनों व्यवस्था नहीं हो सकता कह रहा है बंद मोक्ष व्यवस्था अर्थम बंद मोक्ष व्यवस्था के लिए आत्मा के नानात्व को अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए क्यों यह था क्योंकि हमारे मत में माया इतनी समर्थ है वो तो सारी व्यवस्था बना लेती है व्यवस्था बना लेने का गुंजाइश जो है माया में है तो अपने आप रास्ता निकाल लें जैसे आप कितना भी मेहनत कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत इज्जत रख देती है आपकी आपकी मेहनत की वजह से नहीं तो जल्द वो अपने रास्ता निकाल लेती है घुस जाती है कहीं ना कहीं से निकल जाती है तोड़ करके भाग जाती है हाँ छोड़ती है गंगा ये भी सोचते है अभी इतना मेहनत कर रहे हैं थोड़ा इज्जत रखा जाए तो पूरा मिटाती नहीं है थोड़ा तोड़ फोड़ करके चले जाए लेकिन वो जल है ऐसा स्वभाव वो अपना रास्ता निकाल देते हैं घुसेगा थोड़ा भी इसको मौका मिल जाए वो विशाल विशालेद बना लेगा इसी प्र माया के सामर्थ्य ये सारी व्यवस्था वो बना लेती है सब कुछ माया के क्षमता के बारे में तो कोई वर्णन नहीं कर सकती कि जो है नहीं वो होता तो उसका नाप करके वर्णन हो जाता जैसे जा आप हैं आप वर्णन कर सकते हैं आपके कितने लंबे हैं कितने छोड़े हैं कितने दाढ़ी है, बाल है कितने मूंछ में बाल है कितने बाल कहाँ हैं कैसे हैं कहाँ मांस है कितना है कि नहीं है कितना वजन है कितनी बीमारियां हैं नहीं है कितना फूंसी है कितना क्या है क्या नहीं सारा वर्णन हो सकता क्योंकि आप हैं आपके शरीर चीज है यानी माया कोई चीज है ना जिसको पकड़ें नाप के बता ये ऐसा है वैसा है ये है वो है है नहीं लेकिन सारी व्यवस्था करके दिखा रही तो विचित्रता है जो है नहीं वो सब कुछ कर दिखा दे उसी का नाम माया है इसने सारी चीज कर व्यवस्था कर सकती है ना क्योंकि उसका स्वभाव है जो नहीं है उसे कल्पना कर दिखा रहे ऐसी शक्ति का नाम ही माया और बंधन और मोक्ष सारी कल्पना कर दिखा रही है आप ये स्वप्न में आप एक ही थे आप अकेले हैं और कोई है नहीं इन वहां सब कुछ दिख रहा है चोर आ रहा है पुलिस आ रहे हैं आप हैं, है कि नहीं? आपका माल चोरी हो गया है परेशान हो रहे हैं ये सब से आए? कौन है वो सब आपकी निद्रा दोषजन्य विद्या ने क्या कर दिया वो सारा काम कर दिखा दिया सब तैयार कर लिया पुलिस को भी चोर को भी सब बना लिया उसने हमने कंप्लेन जाकर पुलिस को को चोर पकड़ भी सफर में या नहीं? ये अविद्या की महिमा है माया की महिमा है सब कुछ दिखा रही है इसलिए कहते हैं माया व्यवस्था पर तुम समा मैंने समस्था पवती एक भी आप बना माया बंदुम पत्ते है मयोमिति पर एक तो पड़ी माया के द्वारा बंद मोक्ष व्यवस्था हो सकती है इसलिए आपका ऐसा संघ करना उचित नहीं है यह परिहार दे दिया तो दियातव तो तो। बंद मोक्षा तू स्मृति तराम दुर्घटन घटयामी वृद्धम किम न पश्यसी क्या तुम्हें दिखा नहीं दे रहा है दुनिया में जो कभी नहीं होने वाला भी होगी थी घरा करके आप लोग व्यवहार में बोलते हो, तो वो क्या है वो? जो लोग अनुभव करके कह रहे हैं, अरे तो असंभव हो गया लग रहा है लोग कहते वो तो माया नहीं तो रहे उसी का नाम माया है जो लोग कहते हैं दुर्घटन घटयानी वृद्धम ये जो वृद्ध जो होता है किम्न पुशसी क्या यह तुम्हें दिखाई देता दुनिया में क्योंकि वास्तव बंद मोक्ष न सहते श्रुति भी वास्तविक बंध या वास्तविक मोक्ष को सहन बिल्कुल नहीं करती है ये भी कल्पित बंधन है कल्पित मोक्ष है न कोई बंधन में है ना कोई मुक्त होना है लेकिन कल्पना है और कल्पना के में ही चाल फंसे पड़े और कल्पना चाल से बाहर निकलना ही मोक्ष कल्पना चाल में पड़े रहना बंधन है कल्पना चाल से निकलना मोक्षना चाल को किसने बोना है माया बंधस् आविद्यकर् मोक्ष वास्तव्य पूर्व कह सकता है मतलब तो बंधन जो है अविद्या जो क्या हो मोक्ष को तो वास्तविक मानना चाहिए इत्याशं श्रुति विरोधा विरोध है अतएव वो हो नहीं सकता है मोक्ष भी मिथ्या ही न सहतेम अति तराम नहते अत्यंत असहनीय बात मोक्ष भी सकती है मोक्ष भी पारमार्थिक है ऐसा कोई कहाता है बिल्कुल असहनी असहनीय बंधन बंधन के समान मोक्ष को भी वास्तविक है ऐसा सहन नहीं करती है श्रुति कौन सी श्रुतिया ऐसे तो मोक्षादे वास्तव प्रतिशिका श्रुति पठती मोक्षादि के अंदर को प्रतिशेधन करने वाले शक्ति को पाठ कर रहे हैं देखो न निरोधो न चोत्पत्तिर न बद्ध न चाधक नुक्त इतना परमार्थता न निरोध न चो उत्पत्ति न बद्ध न चाधक निरोध भी नहीं है वास्तव में न उत्पत्ति है निरोध मिले नाश किसी का नाश भी होना नहीं कोई चीज हो तो नाश हो गए क्यों नहीं है सारा दिख रहा है ऐसे वास उत्पन्न ही नहीं हुआ तो है कहा नचोत्पत्ति ही संसार का ही उत्पत्ति और नाश नहीं रह गया न बंधो न साधत बद्धो नच साधत कोई बद्ध भी नहीं संसार में अत बद्ध होकर के कोई साधक बन रहा है साधना करेगा मोक्ष के लिए अतः कोई साधक है साधक भी नहीं है न मोक्ष और न वही मुक्त मोक्ष की भी झूठी है मुक्त होना भी झूठा ही यही है यही वास्तविक पारमार्थिक सिद्धांत है सोच भी नहीं सकते हो, क्यों ये अज्ञान में पड़े हैं ना सोच पाएंगे ये समझ ही नहीं सकता कोई बहुत लोग क्या है बड़े बड़े विद्वान लोग चित्र का नहीं समझ पा रहे इसलिए हम लोग कहते हैं मान लो हम साधक है मान लो मोक्ष है साधना करो अध्ययन करो स्वाध्याय करो जब तक ध्यान करो ये कहना पड़ता है कि ये मान नहीं सकते ना वास्तव में न हमारा कोई बंधन हुआ है ना मुक्त होने वाला न बंधन में है ना मुक्त होने अगर न हम साधक होंगे ना हम मुक्त होंगे सिर्फ संसार ही उत्पन्न नहीं हुआ तो नाश क्या करना अध्ययन या विद्या ही उत्पन्न हुई है तो नाश क्या करोगे आप है कहा यही तो समझ मतलब लो आप है कंधे सब कुछ करना पड़ेगा आप यही समस्या है ना अभी आप कह रहे हो मुझे क्या करना है ये बाकी सोच है ना इसे आप इसके अधिकारी नहीं है ये भूल जाओ इस पंक्ति को श्लोक को तो पढ़ो मत ये तुम्हारे लायक नहीं है जो ये भी सोच रहा है अभी मुझे करना क्या बाकी करना है इसका मतलब कर्तृत्व है अभी आप हैं आप हैं का मतलब गए छुट्टी ले सारा पपड़ गल उस स्थिति की बात है जहां पर कुछ भान भी नहीं शरीर आदि उपाधि का कोई अभिमान नहीं वाला निर्वाण समय पुरुष की कथा है जीवन मुक्त की बात जीवन मुक्त अवस्था में पहुंचे हो तब ये घटे उसे पहले वालों के लिए नहीं इसलिए कह देना पड़ रहा है कि अगला पूर्व पक्ष ने हमारा गला दबा रहा है ना इसे पता ना पड़ रहा है असली अत्यवास तो बंधन के लिए मुख्य अत्या हमें आत्मा की अनिगत की जरूरत पीछे पड़ गया ना आत्मज्ञान का नहीं तो मानना ही पड़ेगा तब हमें असली बात बतानी पड़ी असली बात लायक वो है या नहीं बात अलग थी पछेगे नहीं बचेंगे बात अलग थी है को पछता नहीं आगे कहेंगे इसलिए सब कुछ बैठ पर निष्ठा है माया रूपी गाय है तुम जीव हो और तुम्हारे लिए कोई ना कोई ईश्वर है ये दो बछड़े हैं उनसे खूब दूध पीते रहना खुद बैठे हो मजे में ईश्वर दो है ना दो दोनों दूध भी संबंधा सुख दुख धर्मवान साधक श्रवादाद संपन्न मुक्त निवृत्त विद्या निरोध में नाश उत्पत्ति में दे का संबंध बद्धता का मतलब आदि का अनुभव करना साधक में श्रवणसन करना मुमुक्षो, साधन के संपन्न पुरुष और मुक्त बने निवृत्त विद्या वाला ये सारी चीजें वास्तव में है ही नहीं समझो एवं जीवेश्वरादि मायामय तो उपाय तम उपसंहर दी भेद जो भी है ये क्या ये मायामय है इस बात का उपवादन कर चुके हैं उसको उपसंहार कर माया क्या मायाख्यामरो वत्सौ जीवेश्वरा तत्म तद्वैतमे वही माया नाम की काम धेरु है माया नाम की काम धेरु है उसके दो बछड़े हैं एक जीव और दूसरा ईश्वर और जीव रूपा का ईश्वर रूपा बछड़ा दोनों क्या करेंगे माया रूपी गाय का दूध पी पी करके मौज में से पड़े रहे हमारे क्या जा रहा है यथे चम भी बताओ तुम्हें द्वैल को खोद पियो हरकत द्वैल का भोग करो मौज करो जिसको द्वैद का डूबे रहना है रहो हमारे कोई आपत्ति नहीं माया है और आपको सुख दुख देती रहेगी आप अपना ईश्वर मान लो उसकी आरती उतारते रहो वो तुमको स्वर्ग देगा कभी नरक देगा कभी मनुष्य बना देगा और तुम उसके चक्कर पड़े रहो हमें कोई आपत्ति लेकिन इतना जरूर मैं कह देना चाहूंगा तत्व तुम तु अद्वैत में वही तत्व क्या है वास्तविकता वो तो अद्वैत ही है और साठ तो भी नहीं है वो साठ भी नहीं है माया खुद सांड बन जाती माया में क्या कल्पना साठ की भी कल्पना कर लेती है इसे माया है, के दो बच्चे पैदा हुए ऐसा अर्थ में नहीं लेने का ना ना ऐसा भी नहीं ब्रह्म जो आत्मा एक में बदल के तत्व है ये सांड है ना माया से इसका संबंध हुआ नहीं है और इसे माया से अच्छी वाली को पैदा नहीं करता है नचोत्पत्ति साढ़ उत्पन्न करने लगेगा वो माया मायर पी गो में इसलिए साढ़ भी नहीं माया खुद उत्पन्न कर ली है ये चमत्कार बिना खत्म हो जाएगा अगटना तो पड़े माया कहा गया फिर दुनिया जैसे भी साढ़ सहारा ले लिया तत्व की फिर तो माया का मायक खत्म यही माया की तो मायक तो है जो आप इस संसार में देख रहे हो सांड से गाय बच्चे पैदा करती है लेकिन वह माय गाय बिना सांड के जीव ऋष रूपये बच्चे को पैदा कर देगी यही माय इसे माय, माय एक कितना देर से मात ये तो काल भी है ही नहीं ना वाकई में आप लग रहा है तो है दीर्घाल से।, से है कितने दीर्घ काल से है किसको पता है स्वप्न का काल कोई निश्चय नहीं होता एक क्षण यहाँ का बीतता है और वह एक आयु बिता देते हो आ कितने मिनट देखते हो स्वप्न मुश्किल से चार पांच मिनट और वह पूरी सौ साल आयु बीत गए ना तो पैदा हुए मर भी गए अर्था यहाँ का पांच मिनट सपने में सौ साल बराबर हो गया कि नहीं हो गया इसी जगत भी स्वप्न का कितने उम्र है क्या पता जब जब जाओगे अपने आपके स्वरूप में तब पता चलेगा ये पैदा ही नहीं हुआ जिस उम्र का आरोप काल है न दिशा है काल महाकाल है ना आत्मा है नहीं साधना करो, चुके है खुद समझाने के लिए ना कहा कल्पना हुई माया ने जीवन बच्चों को कहा पैदा करी कोई अधिष्ठान तो चाहिए तो बिना अधिष्ठान केवल कल्पना होगा क्या आप रस्सी हवा में क्यों लटका हुआ सांप के नहीं दिख रहा रस्सी में ही सांप शांत भ्रम क्यों होता है भ्रांति हुई ना सांप की रस्सी में क्यों क्या बिना कोई अधिष्ठान को हो नहीं सकता आकाश में सांप शांत भ्रम क्यों नहीं हो रहा क्यों होगा क्यों नहीं हो रहा इसका मतलब यही है कल्पना के अनुरूप कोई अधिष्ठान जरूर हमें मानना पड़ेगा हर कल्पना का कोई ना कोई उसके अनुरूप अधिष्ठान जरूर होगा अतएव जीव ईश्वर को पैदा कर माया ने जो कल्पना करी है झूठी तो है झूठी तो कल्पना कोई ना कोई अधिष्ठान तो होगी कल्पना भी झूठी थी कहा हुआ सच्चा रस्सी में बिना अधिष्ठान का कोई कल्पना होने से सामान्य हो इसलिए हमने ब्रह्म को अधिष्ठान माना और कोई कारण माननाधिष्ठान कल्पना हो नहीं इसने तुम शून्यवाद को खंडन किया इसी आधार पर शून्यवाद खंडन हुआ था बौद्धों के शून्यवाद का इसी आधार पर खंडन हुआ है यही तुम बौद्ध कहते सारा जगत कल्पना है ये कल्पना कहां हुई ऐसी कोई अधिष्ठान बताओ जिसमें कल्पना हुई और वो कल्पना कल्पना का अधिष्ठान सत्य की मिथ्या ये बता वही फेल बौद्ध सर्वण शून्य जो अधिष्ठान भी शून्य ही होगा फिर अधिष्ठान कैसे बन पाएगा इसे हमारे क्या ये हमारे यहां कहना पड़ा माया जो कल्पना कर रही है उसी का अधिष्ठान ब्रह्म है और ब्रह्म पूर्ण है, शून्य नहीं और ब्रह्म सत्य है और माया और माया जो कल्पना कर, कर रही है वह सारा असत्य वह कारणत्व जो कथन कर रहे हैं ब्रह्म में वो केवल दृष्टिकोण से कल्पना का अधिष्ठान बिना अधिष्ठान का कोई कल्पना नहीं हो सकती अजय माया स्वयं कल्पित है और अनेक कल्पनाएं कर रही है और वो कहां कर रही है इसके लिए कहना पड़ा हमें ब्रह्मरूपी कारण में ब्रह्म वासन कारण तुम्हें नहीं अब पूर्व हम माना पा कहती है पूर्विनी तो पूर्व नहीं, पूर नहीं कारण नहीं परमि कार्य कार्य कारण बहुत आत्मा है न कथन तो हुआ है अधिष्ठान दृष्टि पारमार्थिकारमार्थ तो पूर्व पक्ष ठीक है चलो जीव और ईश्वर दोनों माह भेद भी मिथ्या है लेकिन कुटस्थ और ब्रह्म जो वृष्टि का अधिष्ठान कुटस्थ और समृष्टि का अधिष्ठान ब्रह्म ये दोनों पारमर्थिक आपने कहा था इनको लेकर भेद तो है ना दो तो? पारमार्थेदों तो तो तो तो की पारमार्थिक उसका भेद को भी पारमार्थिक माननी पड़ेगी इत्या संज्ञा तो भेद प्रयोजन स्वरूप विलक्षण अभाव का प्रयोजन क्या होता है दोनों के स्वरूप कुछ विलक्षणता होनी चाहिए कुटस्क स्वरूप गया है प्रसिद्ध गया सचित रूप है और ब्रह्म कलश सचित आनंद है दोनों में कोई अंतर नहीं जब लक्षण एक हो गया तो दो वस्तु वो भिन्न नहीं माना जा सकता एक ही माननी पड़ेगी भले नाम तो प्रयोग कर रहा हूं वृष्टि की कल्पना का अधिष्ठान के लिए और समष्टि की कल्पना का अधिष्ठान का के के लिए मैं अलग अलग दो नाम प्रयोग कर रहा हूं इन्होंने दोनों अधिष्ठान का है स्वरूप क्या है एक जहां में समि का कल्पना हो रही है वही समृष्टि का गवय है ना उसी में वृष्टि का भी कल्पना हुई है इसे अलग कोई अधिष्ठान तो है नहीं इसे समझाने के लिए हमने आपको चार विभाग कर दिया था जीव ईश्वर कुटस ब्रह्म वाके में वो कुटस है कहां वो भी ब्रह्म ही है कुटस ब्रह्म में है नहीं बोलना प्रश्न वाले पूछा जाता कुटस कहा है लेकिन जवाब वो नहीं देना कुटस ब्रह्म में है जान के प्रश्न डाला जाता है वास्तव में कूटस कहीं नहीं है कूटस्थ ही ब्रह्म है। ब्रह्म ही कूटस मैं नहीं नहीं नहीं नहीं हम? ना, ना। और दोनों दोनों को भेद ही का लक्षण है ना। दो वस्तु तब माना जाएगा जब दोनों में स्वरूप में कुछ भेद हुए जिस दो स्वरूप जिन दो वस्तुओं का स्वरूप में कोई भेद नहीं माना जाएगा उन दो वस्तुओं को दो नहीं माना जा सकता तो ऐसा ले सकते हैं शब्द में समझाने के लिए कुटस्त हम दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं केवल समझाने के लिए कि जीव भी कल्पित है, भी कल्पित कल्पित है है कहा कल्पना हुई तो जीव की कल्पना का अधिष्ठान का नाम हमने रख दिया की कल्पना का नाम हमने रख दिया ब्रह्म और बाद में हम कहेंगे दोनों अधिष्ठान वास्तव में दो भिन्न अधिष्ठान नहीं है दोनों अधिष्ठान एक होने से वहाँ ऐक्यता है भेद है ही नहीं ये घटाकाश महालोक में आ रहा है दो का जो भेद है नाम मात्र ऋत नहीं नाम मात्र से अलावा और कुछ भी भेद यहाँ नहीं जैसे घटाकाश हो महाकाश से भिन्न है घटाकाश महाकाश से भिन्न नहीं है जिस घटाकाश में जलाकाश की अपने कल्पना करी थी वह घटाकाश जिस अभ्याकाश का अधिष्ठान महाकाश से भिन्न वो नहीं है लेकिन तो, तो, तो ओ, घटा है। नहीं है नहाकाश में घट है महाकाश में घटाकाश नहीं है घट है बोलो घटाकाश मत बोलो दोनों बहुत फर्क है महाकाश में घट जरूर है इन है भ्रांति घटाकाशा ले लो यही रख दो कमरे के अंदर इस कमरे की आकाश से अलग क्या घड़े का आकाश है कि कमरे के आकाश के भीतर ही वो रह गया घड़े के अंदर जो आकाश है वो भी क्या है कमरे का आकाश यही है क्या अलग है वो नहीं है ना महाकाश के अंदर आप घड़े को रख दो उस घड़े का जो आकाश होगा वह महाकाश अलग होगा क्या नहीं होगा अतः घटाकाश महाकाश में है गलत है घटाकाश ही महाकाश ही घटाकाश तो मेंश में है घट रूपी उपाधि महाकाश में है कि घटाकाश तो महाकाश ही है वो अलग नहीं क्योंकि उस आकाश से अलग कैसे करोगे घटाकाश में आपने घरे को रख दिया है कहा महाकाश में महाकाश में घट जितने आकाश तो आवृत कर रहा है जिसका नाम तो आप घट आकाश कर रहे हो वो महाकाश ही है घट रूपी परीक्षा से आवृत मात्र अभी कमरे का आकाश है तो कहा ये क्या है ये क्या तो महाकाश अलग है ये नहीं महाकाश ही है ये आवरण के मात्र से ये जो कमरा कमरूप आवरण की वजह से ये का, जो कक्षा आकाश है वह महाकाश से, महा से भिन्न नहीं होता भिन्न नहीं व्यवहार उपाधि के साथ हो रहा है आप घटाकाश कहा से वहां ले गए और एक किलो का घटाकाश है दो किलो का घटाकाश है व्यवहार उपाधि को लेकर व्यवहार हो रहा है आकाश को लेकर उपाधि छोटा है उसे एक किलो सामान अट रहा है तीसरा मैं कहते हैं किलो का है। दो किलो भर रहा है तो वही है महाकाश है तो और नाव माता नहीं घटाकाश महाकश विजय कभी भी घटाकाश महाकाश से अलग नहीं होता नाम मात्रा तो तो नाम भेद भेद भेद वास्तविक मात्र से प्रतीति हो ठीक है सगल भेद को अपने मिथ्या स्थापित कर दिया इसमें क्या फल होगा यद्रुदृष्ट है भ्राम यखिलान जनान यदैतम श्रुदम श्रुत है सृष्टि है प्रा सृष्टि से पहले श्रुति में जो आपने सुना था अद्वैत व सृष्टि के बाद भी अभी भी वही है तदैव ऊपरी बाद में वही रहेगा तदेव च मुक्तों मुक्ति में भी व अद्वैत ही रहेगा अद्वैत पहले से पहले काल में भी अद्वैत ही है अब भी अद्वैत है बाद में भी अद्वैत रहेगा मुक्ति काल में भी अद्वैत ही रहेगा बीच में केवल तो टीवी स्क्रीन है बाद में भी टीवी स्क्रीन रहेगा बीच में भी टीवी स्क्रीन ही है इन फालतू तो आपको दृश्य दिखाई दे रहा ये दम हो इतनी बुद्धि की तीक्षणता टीवी ऑन दृश्य चल रहा सिनेमा आ रहा है कोई सत्संग आ रहा है कोई जा रहा है और आपको क्या दिख रहा है लेकिन केवल तो स्क्रीन दिखाई दे ग… और कुछ भी नहीं दिखाई दे कुछ भी नहीं सुनाई दे तब मानो कि आप इस बात सम... को समझ पाएंगे स्क्रीन दिखाई दे चल रहा है टीवी आ रहा है सब कुछ चल रहा है आप कुछ नहीं दिखा रहा क्या दिख रहा है आपको तो क्या दिख रहा सुनाई नहीं दे रहा सब पूरा वॉल्यूम रखो और बैठो और देखो टीवी को देखो दिख रहे क्या चाहिए केवल स्क्रीन और कुछ नहीं दिखाई तब तो समझे सारा द्विप चलता अब शुद्ध अपना दिखाई देगा सुरबान को आप ऑन किए टीवी से पहले क्या था स्क्रीन था है आ, पर्दा पर्दा था ऑफ करोगे तो पर्दा, पर्दा रहेगा चलते वक्त क्या है पर्दा।, पर्दा ही है ना इन पर्दे वक्त पर्दा क्यों नहीं दिखता चलते वक्त आपकी जो निगाह पर्दे में टिकती नहीं है और चित्र में है टिके तो में क्या आपने आप अपने में पर्दे में जो तो बड़ा बाढ़ का दृश्य दिखाया दिया इन पर्दा गिली हुई पर्दे भयंकर अभी काट दिखा दिया पर्दा गर्म भी नहीं हुआ जलना तो जोर की जाता पर्दे में कौन सा दृश्य नहीं दिख रहा है, है। दृश्य का संबंध किंच के साथ है बिल्कुल नहीं। उसी पर दृश्य दिख रहा है आपको आपदे इस पर, पर निगाह नहीं जा रही है अंतकर्ण भी नहीं आत्मा और पर्दे पर शुद्ध भ्रम अपना स्वरूप वही असली पर्दा है वही अधिष्ठा ने सारे कल्पना का अंतकर्ण में कल्पना है ना पका हुई है ब्रह्म में सब चीज ब्रह्म में कल्पित है ना माया कहा कल्पना कर रही है ब्रह्म में कल्पना है वो ब्रह्म कौन आप इसे शांत कल्पित तो अनंत ब्रह्मांड ब्रह्मांडे वास्तव में बाहर कुछ भी कल्पना नहीं है पर हमारी निगाह नहीं पड़ रही है ना हमारी निगाहें तुरंत चित्त उस आवास पर चली जाती है इसलिए हम उस तो माया हम बिजली तो गई अंदर गई क्या बिजली के अलावा रहेगा वहाँ पर्दे को यही बुद्धिमान दे है जी। पर्दे को देखो चित्र को असर नहीं होनी चाहिए आपको <laughs> ये चीज कहते कि पर हमारी दृष्टि नहीं इसी को तो नित्यासन करने का मतलब क्या प्रत्याहार क्या मतलब पहले सारे इंद्रियों को बंद था जो विषय की ओर जा रहे वही जो लोग बार बार पूछ रहे तो आज ही नहीं देखो चींटी चींटी चढ़े चढ़े पहाड़ पहाड़ पर पर नौ लगाए। पर नौ लगाए, लगाए। आग तो अपने अंदर की पर्दा देखने के लिए बात हम देख रहे ना, पर्दा कहा है बाहर है क्या अंदर। भीतर है ना इसीलिए अंदर नाग बंद करनी पड़ेगी दृष्टान तक पर्दा बाहर है यहाँ दाकता है पर्दा भीतर है रहे थे, तो नहीं पाए, वो ना ना नहीं। लेकिन नहीं रहे नहीं वो बैठा बैठा हम लोग और चलो कोई बात नहीं तो स्थिति ऐसा होता है उसने कहते कि देखो चिंटी चढ़े पहाड़ पर नौमन तेल लगाए हाथी चढ़ाए पीठ पर ऊंड बगल लटका चिंती कौन है ये साधक साधक जो मुख्य है ये एक ऐसी साधनार भी पहाड़ पर चढ़ रहा जिसका पर है जिसका चोटी पर और कैसे चढ़ रहा है अर्थात नौ छिद्रों से फ़िसलता हुआ जा रहा है बारम्बार नव द्वारे पूरे देद्र इन छिद्रों से बाहर आते रहते बार बार जगत में जाता है इसलिए क्या होता है फिसलता है चिंती चढ़ता है फिसल की गिरता है फिर वापस मोक्ष तो पहुंच नहीं पाता जीव क्या कर रहा है अपने को साधक मानता है मानता है, परमात्मा की ओर जाने की चेष्टा करता है लेकिन बारंबार इन द्वारों से है। नौ मैंने नौ द्वार रूपी छिद्रों के द्वारा मन फिसलते जाता है तेल लगाया था फिसलने से मन जाता है नहीं अहंकार रूपी हाथी को पीठ पर चढ़ाए सदा बैठा रहा है और वासना भी महा ऊंट को बगल लटका चल रहा।, रहा।, रहा है सदा आपके साथ आगे पीछे घूम रही है वासना बगल में ना साथ में सर उठाए बैठे रहते हैं अहंकार किसी के पीठ पर चढ़ाए हाथी चढ़ाए पीठ पर ऊंट बगल लटका मैंने वासनाएं अहंकार और मन अपने सकल इंद्रियों के सहित नियंत्रण में आ जाए और मोक्ष जाए साधक के लिए सतर्क कर रहे हैं कबीरा कहते कि भई भाई साधक तो अपने आप को साधक समझ रहा है साधन पे मार्ग पहाड़ पर चढ़ रहा है जिसके चोटी में तो मोक्ष मिलेगा सोच रहे हो लेकिन लेकिन अपने इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रखोगे अहंकार को दबाओगे नहीं वासनाओं का नाश नहीं करोगे तुम्हें तो मुक्ति नहीं मिलने वाला बार बार फिसलते रहोगे बार बार साधक बनते रह जाओगे अनेकों जन्म साधकी रह जाओगे मुक्त कभी नहीं हो सकती चींटी चढ़े पहाड़ पर नौ नौमन तिर लगाए हाथी चढ़ाए पीठ पर ऊंट बगल लटका इतनी बड़ी बात कही है अवगणित भाषा देखो उसकी व्यक्ति भाषा और सीरे सुनेगा तो रहा है पागल है कहीं चीट चीट जो है, है पहाड़ पर खड़े नौमन तेल मालिश कहाँ करेगी चिंटी अरे लगा सकता आखिर बता सकते नौमन तेल नौमन तेल एक मन में चालीस किलो नौ में तीन सौ साठ किलो तेल मालिश कोई करेगा अपने शरीर को जिंदगी भर में भी नहीं कर पाएगा पूरा तेल लगा नहीं पाएगा शरीर में सारी गां पीठ पर हाथी खड़े मरी जाएगा चिंट और चिंटी कितनी छोटी उम्र कहां से बगल लटका लेंगे सारा अर्थ है तुम कर क्या रहे, हो? चाह क्या रहे हो और कर क्या हो रहे हो, चाह रहे हो और कर रहे हो पूरा विरुद्ध में कहा अपनी वासनाएं क्या को तैयार नहीं है अपनी आदतों को बदलने को तैयार नहीं है अपने व्यवहार को बदलने को तैयार नहीं है अपने अहंकार को घटाने को तैयार नहीं है छोटी छोटी बातों को लेकर बिगड़ते रहते हैं अहंकार को तो बुरा लगता है चोट लग जाती तुरंत। ऐसे क्यों कहा है अहंकार तो है ही और है क्या, तो क्या वेदांति का लक्षण बताते कैसे होना चाहिए वेदांति को है? कैसा होना चाहिए कुत्ते भोंग के हजार हाथी चले बाजार ये वेदांति का लक्षण कुत्ते भोंग के हजार तो चले बाजार बाजार के बीच में हाथी जैसे चलता है मधुआर चाहे हजार कुत्ते कोई फर्क नहीं ज़्यादा एक फुस कर देगा सारे कुत्ते भाग वैसे की बात अपने बिल्कुल निष्ठा ब्रम निष्ठा बनाए रखे और क्या कोई अपमान कर रहा है कोई गाली दे रहा है कोई निंदा कर रहा है कोई कुछ बोल रहे हैं कुत्ते है ये भागते रहेंगे दुनिया को कुत्तों के जैसे समझना अज्ञा भोंगते रहें तो आप अपने स्थान में से डिगो मत इनकी भोंकने के चक्कर में अपने अहंकार को उछलने नहीं देना खुश खुश खुश करते है? करते हैं भी नहीं करना खुश करो जरूरत पड़े तो कभी कबार कर। खुश करो नहीं बार बार? बार बार थोड़ी करना है तो कभी कबार कहा कभी तो करने अपनी अपनी अपनी गड़बड़ा गड़बड़ा जाएगी, ना फिर, बार अपने सृष्टि से।, से पहले सृष्टि के बाद अब भी सृष्टि में आगे भी और मुक्ति काल में भी अद्वैत ही रहता है माया वृथा भ्राम थी सारी भी दिखा रही है। और सबको दौड़ा दौड़ाए जा रहे सारा दृश्य है ये उपाधि भी दृश्य दौड़ रहा है दौड़ने दो उपाधि भी दृश्य को और आप अपना उपाधि से अलग होकर के रह जाओ उपाधि से अलग होकर के उपाधि को देखो क्या कर रहे ये योग मित्रा में कहा ना इसलिए तुम रहो, खड़े रहो खड़े हो जाओ पंडाल के किनारे वहां खड़े हो तुम देख रहे हो किसको देख रहे हो इस स्वामी को देख रहे हो जीवन निद्रा करा रहा है सबको देख रहे हो जो लेट कर योग निद्रा कर रहे हैं सब तुम अपने शरीर को भी देख रहे हो जो लेट कर योग निद्रा कर रहा है तुम तो अलग कर दिया ना उसने कह दे खड़े रहो वहां से देखो तुम्हारी उपाधि पड़नी और योग निग्रह कर ली गुरुदेव जो है वेदांत को योग निद्रा के द्वारा अनुभव करा देते तो आदमी इसको पकड़े तब सो जाए तो बार होगा आजाटे मन लग जाएगा जाए। तो जाए जाए। एक बार सौ बार करोगे तो भी कम पड़ेगा वो स्थिति भले अंतगण में तैयारी होनी पड़ेगी सुनने चाहिए सुनो बार बार सुनो उसको उसने तो वो वो लास्ट एक कर पूरा वेदांत तो उसमें आ गया ना पहले वाले में हाथ पर दिखा देंगे अंगों को देखो जैन अंगूठा शुरू में कराया ना थोड़ा सा वही पहला स्टेज है सेकेंड स्टेज है दृश्यों को देखना मैंने इंद्रियों को यहां रहते इंद्रियों के दृश्यों को कल्पना करना फिर तीसरे स्टेज में कहा आएंगे भाई अपने आप वाले प्रत्याह प्रत्याह के बाद धारणा पहले इंद्रियों को दूर और नजदीक सुनाने का अभ्यास करो उधर का साउंड सुनो पंख का साउंड सुनो दूर नजदीक इंद्र क्षमता में बढ़ाना है दूर अपनी मर्जी से देखने की क्षमता तब कंट्रोल आपकी मर्जी से सुन रहे हैं, दूर क्या सुनना चाहे तो आप सुन रहे हैं, ऐसे सुनना सुन रहे हैं अपनी मर्जी से फिर कहेंगे पहाड़ पर चीज देखो अपने आंखों के सामने मुंबई चलता हुआ देखो एकदम अपोजिट बोलते जाएंगे दौड़ कुत्ता को देखो सोता हुआ गाय को देखो एकदम अपोजिट बोलते जाएंगे आप इंद्री में क्षमता होनी चाहिए कि हम सारी विरोधी वस्तुओं को क्षण भर में कल्पना करके देख सकते हैं खड़ा खड़ खड़ा कर पाते बड़ी तेजी से बोलते हैं इसलिए वहां पर कल्पना करने की समस्त चिंता को दौड़ा रही है सारे उपाधियों को दौड़ा रही है और आप इसी साथ दौड़ रहे हैं अपने आप उपाय से अलग करके देखने की क्षमता नहीं होने से हम दृष्टिभाव स्थित पाते हैं आज में एक दृश्य के साथ ना चला सदैव एक वही काल में भी अबाध्य कोई भेद नाम की चीज नहीं कुछ स्तर सर्वे भेदा विनिवेश फिर हम सब भेद का व्यवहार कैसे कर अनुभव कैसे कर रहे क्रियते क्या वृता माया तत्व ज्ञान रहित अभिनिवेश तत्व ज्ञान के अभाव के वजह से सभी विभिन्न प्रकार के विनिवेश कर रहे हैं जिसके पास तत्व हो वो ऐसा करेगा ही नहीं, नहीं।, नहीं प्रपंच से मायामय तत्व से अद्वितीय ये वर्णयंति भी संसार अंत दृश्यंत अब आ गया उस ब्रह्मज्ञानी जो कहते हैं अरे हम तो मानते प्रपंच मायामय एकमे वे जगत सत्यम ब्रह्म सत्यम जगतविद्या ऐसे बोलने वाले खुद भी तो संसार के चक्र में पड़े हुए हैं। ये हमको देखने को मिल रहा है पूर्व पक्ष कहता है पूर्व पक्ष कह रहा है जो लोग कहते हैं प्रपंच मायामय है तत्व द्वितीय है ये वर्णयंतीसार वो दृश्यंत वे भी संसारी होता हुआ देखने को मिल रहे हैं आज तत्व ज्ञान कियोजन तत्व ज्ञान से क्या लाभ होगा इत्यता ये वित्त में अत्र कि भ्रांति अंतर है ये कहता है जो लोग ये कहते हैं प्रपंच माया में है और तत्व ब्रम है वो मई हूं ऐसा जो कहते हैं वे भी भ्राम्यंत वे भी संसार में भ्रमित हैं विद्यात्रकिम् यात्र इसलिए विद्य यात्र कर रहा है बताओ सिद्धांति कहता है वास्तविक तत्व ज्ञान यदि किसी को है तो नयता पूर्व में शाम उन लोगों के अंदर पहला जैसा अभ्र भ्रांति नाम की चीज नहीं हो सकती भ्रांति आदर्शनाथ भ्रांति नहीं दिखाई देती हमने शिवान जी क्या कहते थे पहले भी हमने लकड़ी काट के जंगल से लाते थे और अब ला रहे हैं पहले भी पानी ढोके ऊपर ले जाते थे अब भी ले जा हैं पहले मैं करता था और अब हो रहा है दृष्टि में पहले करतृत्व था मैं कर रहा हूं मैं सौ बाल्टी लाया बड़ा अभिमान और अब हजार बाल्टी लाने पर भी ले। कहने पर हिम्मत नहीं है कि मैंने एक बाल्टी बुलाया अहंकार तो नहीं रहेगा कौन लाया तो हो गया अपने है अपने समय की बात है अब सुमान जी रहा कहा कब मर गए चौसठ में तो मर गए जब वो जिंदे तब बोला करते थे वो लोगों को समझा देते वेदांत क्या है जब मेरे को अनुभूति हुई नहीं थी तब भी मैं वही काम कर रहा था और अब भी वही काम हो रहा है ये अंतर है पहले मैं करता था और अब हो रहा है शाम में कोई अंतर नहीं हुआ दृश्य तो वही है रोटी अब भी हो खा रहे हैं उपाधि खा रही है पहले मैं खा रहा दृष्टि फर्क आपको खाने खाने खाती नहीं दो उसको ऐसा चाहिए ये चाहिए वो चाहिए इतना चाहिए उतना चाहिए वासना जो इतने, इतने पहुँचने के लिए इतने जन्मों से, से प्याज लहसुन कभी नहीं खाया वही जन में आकर मुक्त होने के बाद प्याज लसुन खाने लग जाएगा फिर कहो और सब उपभोग कर लेगा फे हाँ हाँ तो तो तो फिर, तो फिर वो गुण दोष ही नहीं दिए वो पाजी पूछे मैंने कहा गुण दोष की चर्चा कहा खत्म हुई आप उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां पर गुण दोष आपका स्पर्श नहीं करेगा मेरे बात क्यों उठ रही है इसे खान से दुर्दोष होगा क्या गुण दोष खत्म है वहां एक तो वास्तव में वासना वजह से वो खा ही नहीं सकता उपाधि की वासना पर शरीर बना है के साधन बना अनेक जन्मों की साधना से अंतिम जन्म का जो शरीर मिला है उसके लिए जो पर क्रम है वह अनेक जन्म की साधना कर्म से ही तो बना और वह कर्म कैसे रही है अनुकूल थी ना कि साधना तो ने जिस चीज को निषेध किया है के जो बना, उसे अभ्यास के अनुरूप निशिध कोई भी कार्य आप कर ही नहीं सकते प्रशंसा ने कहा जाता ब्रह्म ज्ञानी मानस खाए तो कोई दोष नहीं, नहीं। प्रशंसा के लिए कहा जाता है खा ही नहीं सकता उसका शरीर जिसने कोई जन्मो से साधना किया है शरणमर्ण निध्यासन किया है याद उसने ऋषि कोई भी चीज को ग्रहण नहीं किया जिसके वजह से इस अंतिम जन्म जन्मभुक्त हुआ है उस शरीर कोई गलत कर्म करे असंभव उस शरीर से कोई गलत कर्म हो या असंभव करना तो असंभव है करेगा तो है नहीं हो कर्तव्य तो रहा नहीं शरीर से कोई गलत कर्म होगा ही नहीं तो मूर्ख लोग हैं कुछ भी कहते रहते हैं